श्री श्रीमद्भागवत महापुराण राजा पृथु की तपस्या और परलोकमन मैत्रिवाच दृष्टित्मा प्रभय सदा आत्मनावर्जिताशेष स्वासर्ग प्रजापति जगत स्तस्थुत वृत्ति धर्म सता निष्पादी स्वरादेशो यदम्यवान्न आत्मजे स्वात्मजान्य विरहाजा सुमन कह सदगातपोवन श्री मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति के पृथुके स्वयमे अन्नादी तथा पूर्व ग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा तो साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजारक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल बिलखती छभ्य निवान सूसमते आरब्ध उग्र तपसे यथा स्विजय पुरा वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के ुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृह में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे कंदमूल फलाहार शुष्क पर चितान वायु भक्त परम ग्रीस्में पंच तपा वीरोन मुनिठ मग्न शिशरे कंद मूल फल खाकर बताए कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे वीरवर पृथ्व मुनिवृत्ति से रहते थे गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही सहन करते रहे तुरंत उधरे जिता नीलह आरिधा शो कृष्ण क्रमानुसिद्धेन उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंदों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना बंधन भी कट गया सनत यदा परम योगं सनत्कुम भगवान्दा धर्म सात सदा भक्तिर्भगवतीशया तब सनत कुमार ने उन्हें जिस पर योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा श्री की आराधना करने लगे इस तरह भगवत पारायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई नया भगवत परिकर्म शुद्ध सत्त्मन ज्ञानं संस्मरण ज्ञानम विरक्तिमुनिशितेन ये छेद निरीह पदाजीवकोशं छिन्नाधधीरधिगताजे छिन्न दि नयुन यतिर प्रमत्त कथा न इस प्रकार भगवत भगवत से शुद्ध हो जाने पर निरंतर चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्यय का आश्रय है इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निर्वृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव को उसका नाश किया था क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा मृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित दूर नहीं होता भ्रम नहीं मिटता। एवं प्रवरह ब्रह्म भूतो दृढ़ काले त्याज करियन नाभ्याम फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीर पृथु ने अपने चित्त को परमात्मा में कर, में स्थिर कर ब्रह्म भाव स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया उन्होंने एडी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभी हृदय वक्ष कंठ और मस्तक में स्थित किया उत्पर उत्सर्पयस्तूत मूर्धि क्रमीण वेशृह वाजु वाजौचितेजस्तेजस्जूयुजत खान्याकाशे द्रम तोए तोये विभाग विभागसः क्षतिम अम्भसी तत्ज यद वाजौ नभस्य मुं फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही फिर स्थान विभाग करके प्राण वायु को वायु में पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया फिर हृदया काशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुद्रादि जली अंश को समस्ट जल में लीन किया इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में जल को तेज में तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया इंद्रो मनस्तात्रोद भूतादीना महत्यात्म संदे तम सर्व गुणवन्या माया महे न मन को में जिनके अधिन व रहता है उन इंद्रियों में इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायापाधि जीव में स्थित किया तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया अर्ची नाम महाराजी तत्पत् गनम सुकुम तदर्च यद्यापर्शनम भुव अतिर्भ्रतमनिष्ठया शुश्रूषया चार देहयात्रा ना विनंदी पीकता प्रेयस्कर स्परसभावृति महाराज पृथु की पत्नी महाराणी अर्जि उनके साथ वन को गई थी वे बड़ी सुकुमारी थी पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और निमादी का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था देशम विपन्नाखिल चेतना पत्यो पृथिव्यादय तात्मर आलक्षिच विलप्य सा सती चितामारोपय दृशा नुदी विधाय जलालुता दौद कंभर्तुदार कर्म विस्थान परित्य ध्यायतिं के के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया इसके बाद उस समय के सारे कृत्य नदी के जल में स्नान किया अपने परम्पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा तीन बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई विलोक्याम साधि प्रतुरम पतिम दुष्ट वरदा देवी देव पत्न्य सहस्रवंत्य कुसुमा तस्मिन मंदर ने परस्परम। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर का अनुगमन करते देख सहसत्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की वहां देवताओं के बाजे बजने लगे उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाए पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी उचु अहो ये अम्बधुर धन्या पतिं। पतिं भेजे यधुर्धन सर्वात्मति श्रीवधुव सहसा नूनम्रजतुर्धम अनुन्यम पति सती पश्यता देवियों ने कहा अहो यह स्त्री धन्य है इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथ्वी की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती है अवश्य अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोगों को जा रही है तेषा दुरापम कि भगवत्युषो वै न साधय स वंचित्रेना महता लवर्ग मनुष्य विशेषो विसजते इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है अतः जो पुरुष बड़ी से भूलोक में में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है आय हाय, वह ठगा गया मैं स्वर मर स्त्रो पतिलोकम गो उदा चरित श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी जिस समय देवांगना इस प्रकार स्थिति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत् महाराज पृथु गए महारानी अर्जी भी उसी पति लोक को गई परम भगवान भागवत पृथ्वीजी ऐसे ही प्रभावशाली थे उनके चरित बुण्यम श्रद्धयावहित पठेत श्राव्य सुनिजा द्वापी स पृथो पदवी मियाद ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राज्योंगती पति वैश्य पठन पति जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्र से पढ़ता सुनता अथवा सुनाता है वह भी महाराज पृथ्वी के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है इस व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है थी कृतमा कर्ण नरो नार्य थताज सुप्रज तमो निर्धन धनवशकर्तिशसा मूर्खोति पंडित इदम सस्त पुसा अमंगल्य निवारणम्। स्त्री हो अथवा पुरुष जो कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है वह संतानहीन हो तो पुत्रवान धर्महीन हो तो धनहीन हो तो महाधनी कृतहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है यह चरित मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है धन्यम यशुष्यम सर्गम कलिमलाप धर्मा काम मोक्षाण सम्यक्सीमीशुवी श्रद्ध्राव्यम चतुर्ण कारण परम विजयामुखो राजद वियाति बलि तस्म हरग्रे राज पृथ्वे यहा य यह धन और आयु की वृद्धि करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका पूर्वक श्रवण करना चाहिए जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुन जाता है उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेटे रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे मुक्तामलाहन्हात्म सूचक अस्मिन कृतमतिर्म पार्थिवी गतिमायात मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज के इस निर्मल चरित को सुने सुनावे और पढ़े मैंने भगवान के महात्म को प्रकट करने वाला यह चरित्र यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है अनुदेन विधमा आधरे पृथु चरितम प्रथिमुक्त संग भगवती भव सिंधु लवते रतिम जो पुरुष इस पृथुचरित का प्रतिदिन पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उनका उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहस्याम से चत स्कोवशोध्याय